मेहमान जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ में राम लखन सिंह महागना जी जुड़े हुए हैं दोनों रिवा से हैं और अच्छे कवि हैं कविताएं का पाठ करते हैं तो चलिए मैं शुरू करना चाहूँगा आप सभी को जोड़ना चाहूँगा आशीष जी से आशीष जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप बहुत आभार जी जी, जी बहुत धन्यवाद जापित करता हूँ और विशेष परिणाम निवेदित करता हूँ रेडियो मधुबन के आप समस्त श्रोताओं को जी और विशेष आभार प्रकट करता हूँ मधुबन रेडियो को जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया अपने काव्य पाठ के लिए पहली रचना निवेदित करता हूँ मैं जी जी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ ठीक हूँ बाबा की कृपा है हम पर पहली रचना जिंदगी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जी जी कि छाँव है जिंदगी धूप है जिंदगी छाव है जिंदगी धूप है जिंदगी नेह जल से भरा कूप है जिंदगी मोह के जाल में फड़फड़ाते हुए जीव के कर्म का रूप है जिंदगी जीव के कर्म का रूप है जिंदगी क्रोध है ज़िंदगी बोध है ज़िंदगी मत कहो एक अवरोध है ज़िंदगी जिंदगी भोग है भोगियों के लिए जिंदगी भोग है भोगियों के लिए जिंदगी योग है योगियों के लिए अरे आह है जिंदगी चाह है जिंदगी आह है जिंदगी चाह है ज़िंदगी कंटकों से भरी राह है ज़िंदगी पार करना सरल पर समझना कठिन सिंधु के गर्भ की था है ज़िंदगी हार है ज़िंदगी खार है ज़िंदगी धार है ज़िंदगी पतवार है ज़िंदगी है यकीनन सार जिंदगी शायरों के लिए कायरों के लिए महज़ एक भार है ज़िंदगी कायरों के लिए महज़ एक भार है ज़िंदगी छांव है ज़िंदगी धूप है ज़िंदगी जल से भरा कूप है ज़िंदगी एक रचना माँ को याद करते हुए माँ के श्री चरणों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मेरी रचना के साथ जुड़ेगा और आप सभी लोग अपनी माँ का पावन स्मरण कीजिएगा कैसी होती है माँ क्या उसकी भूमिका होती है हमारी ज़िंदगी में कि दलदल के बीच जमीन सी लगती माँ मुझको चलती मशीन सी लगती दलदल के बीच जमीन सी लगती माँ मुझको चलती मशीन सी लगती आगामी सुख दुख भाप लेती सच कहो दूरबीन सी लगती सच कहो दूरबीन सी लगती अजगर बहुत पले हैं जिसमें अजगर बहुत पले हैं जिसमें घर की उस आस्तीन सी लगती मन से चमके रत्न प्रभासी मन से चमके रत्न प्रभासी से भले मलिन सी लगती जहाँ गणित सब पढ़ रहे छत्तीस जहाँ गणित सब पढ़ रहे छत्तीस वहाँ तीन अक्षर सालीन सी लगती दलदल के बीच जमीन सी लगती माँ मुझको चलती फिरती मशीन सी लगती बच्चे यदि अपमान करें कभी बच्चे यदि अपमान करें कभी तब अति निर्धन दीन सी लगती तीज और त्यौहार पर अक्सर कृष्ण बसुरिया बीन सी लगती कृष्ण बसूरिया बीन सी लगती माँ दलदल के बीच जमीन सी लगती माँ मुझको चलती फिरती मशीन सी लगती तीज और त्यौहार पर अक्सर कृष्ण बीन सी लगती कभी लगी चरपरी न अम्मा हरदम मीठी नमकीन सी लगती वैसे दुखी कभी नहीं दिखती पर बच्चों हित गमगीन सी लगती काम कठिन जब भी कोई करती तब एक काया में तीन सी लगती तब इक काया में तीन सी लगती भले भाव लगे उनकी निया, पर कर्क में नहीं वह मीन सी लगती वह जिसको छुए हो जाता सोना वह जिसको छुए हो जाता सोना एक क्षेत्र में प्रवीण सी लगती जहां पुरातन प्रथा लगे सब जहां पुरातन प्रथा लगे सब वहां अम्मा सोच नवीन सी लगती वहां अम्मा सोच नवीन सी लगती दलदल के बीच जमीन सी लगती माँ को चलती फिरती मशीन सी लगती बहुत बहुत दिवस है। शुक्रिया आपका आशीष जी भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिक्षक दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत आभार रेडियो पर आशीष जी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और बात ही अच्छी कविताएं आपने माँ पर पढ़ी अच्छा लगा हमें खुशी हुई आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा विशेष राम लक्ष्मण सिंह महागला को आप भी हैं और कविता पाठ करते हैं तो राम लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं मध्य प्रदेश के विन्ध्याचल से धरती से कोई धरती जाती है बिल्कुल बिल्कुल वहां से आया हूं और, और इस मधुबन चैनल का बहुत आभारी हूं जो जी जी। मुझे, मुझे मौका दिया गया मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत मूल रूप से मैं बघेली का कवि हूँ लेकिन यहाँ बाबा धाम आकर मैंने कुछ रचनाएं लिखी है तत्काल मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हिंदी पे हम आप लोगों को दो तो पहली कविता है कविता है क्या कविता कवि के और अंतर मन से तब तब उठती है कविता कवि के और अंतर मन से तब तब उठती है हृदय विदारक कोई घटना जब जब घटती है कलम बेबस हो जाती है हाथों पे उठ जाती अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती क्या बात है हमारी कवियों की भूमिका क्या थी कभी सच्ची राह दिखाते ना तो जाने आज क्या होता हुँ. कभी सच्ची राह दिखाते ना तो जाने आज क्या होता और कभी की कलम न चलती तो ये देश आजाद नहीं होता पंत मैथिली और निराला दिनकर अगर नहीं होते कवि चंद्रन होते गोरी के तो कैसे बाढ़ धसा होता <laughs> क्या बात इसी विषय पर एक और कविता है कि कवि समाज की पीड़ा लिखता समाज की पीड़ा लिखता उसकी यह लाचारी है कलम बेवस हो शब्दों की वह गढ़ देती चिंगारी है और कभी अपने मन का फहम वह रखता है सिद्धांत अटल यदि राजनीति में आता है तो बनता अटल बिहारी है यदि राजनीति में आता है तो बनता अटल बिहारी है आज शिक्षक दिवस है इसी पर केंद्रित एक कविता पढ़ रहा हूँ जी, जी जी अब कहाँ गई ओ पढ़ाई अब कहाँ गई यो पढ़ाई जो पढ़ाते थे कभी गुरजनों से खूब डरते थे जमाना ओ गया सादगी थी शिक्षकों में गांव में सम्मान था आज के इस दौर में जी अब कहाँ सब खो गया दान विद्या पुण्य है यह मानते थे लोग सब हर जगह अब देखिए व्यवसाय सा अब हो गया गुरुकुल हमारा लौट आए धर्म शिक्षा भी पढ़ाएं आगे नया बदलाव हो जो हो गया सो हो गया आगे नया बदलाव हो जो हो गया सो हो गया बहुत ए, बहुत सुंदर और एक छोटी रचना एक मुक्तक है जी जी धर्म पर इंसान को हर वक्त चलना चाहिए पर धर्म पर धर्म पर इंसान को हर वक्त चलना चाहिए ना दिल दुखा करके कभी अन्याय करना चाहिए बाबा तुल्फी दास जी जो धर्म की व्याख्या किए परोपकार से बढ़ करण कोई hmm. करन को कर्म करना चाहिए परोपकार से बढ़ करण कोई कर्म करना चाहिए सच्चाई के पथ पर चलने से है भय की कोई बात नहीं सच्चाई के पथ पर चलने से है भय की कोई बात नहीं शीश भले कट जाए लेकिन झुके कभी जजवात नहीं अन्यायी का अन्याय सहन ना हरगिज होने दूंगा मैं अन्याय ना हरगिज होने दूंगा मैं फत्य मार्ग को रोक सके कोई इतनी है औकात नहीं फत्य मार्ग को रोक सके इतनी है औकात नहीं हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है आगे वही बढ़ते फदा जिन में नकुत्वा द्वेश हो आगे वही बढ़ते फदा जिन में न करुत्व द्वेश हो प्रकाश रूपी ज्ञान का जहाँ दिव्य दिखता भेष हो मन शांत सुंदर तेज तन में यदि है मन शांत सुंदर तेज तन में यदि है झलकता सामने तो समझिए साधना का फल मिला भी शेष है तो समझिए साधना का फल मिला भी शेष है हो देश के प्रति आस्था सुंदर समर्पण भाव हो हो देश के प्रति आस्था सुंदर समर्पण भाव हो एकता की शक्ति हो आंतरिक पदभाव हो आत्मबल विश्वास मन में दिव्य शक्ति शांति हो ऐसा बने यह देश अपना विश्व में प्रभाव हो ऐसा बने यह देश अपना विश्व में प्रभाव हो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने राम लक्ष्मण जी राम तो राम लखन जी को सुना राम लखन मह गाना और इसके साथ में अशी जी को हमने सुना आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगा हो उनकी कविताओं का आनंद आपने लिया और फिर हम लोग चाहेंगे कि उन्हें बार बार रेडियो पर बुलाएं और आपको उनके कविताओं का जो आनंद है वो आपको देते जाए आप सुनाए हैं रेडियो बन 107.8 जीरो पर जी हाँ सुनते रहो मुस्कराते रहो ki e